नमः शिना सामेद तलबकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग विचार कर रहे थे प्रतिबोध विदिम मतम अमृतत्व ही बिंदते आत्मना बिंदते वीरियम विद्ये बिंदते मृतम आत्मना बिंदते आत्मना अर्थात आत्मनिष्ठतया जब स्वरूप अनुभव निश्चय दृढ़ हो जाता है तो मृत्यु का अभिभव होना यही वीर अरे वीर मृत्यु का अभिभव करने का सामर्थ्य आने से अमृत तो हो गया मृत्यु नहीं है तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ आत्मनिष्ठ तो उसको कहा गया विद्या इसमें जो प्रतिबोध विदित मतम इसके ऊपर सिद्धांत द विचार व्यक्त करने के बाद अभी अन्य अन्य मत ये प्रतिबोध विदितम इसका अर्थ कैसा कहते हैं उसको दिखाते है वैशेषिक मत में आया कि प्रतिबोध विदितम अर्थात यहाँ बोध का कर्ता रूप से आत्मा को जानना है सिद्धांती उसका निराकरण कर रहे है बोध का कर्ता कर्ता होगा तो विकारी हो जाएगा बोध जब उत्पन्न होगा सविशेष हो जाएगा बोध नष्ट हो जाने से निर्विशेष इसी प्रकार की सविशेष निर्विशेष एक ही पदार्थ ये को सवयव अनित्य अशुद्ध इस प्रकार के हो जाएगा ऐसे मानने वाले कहते हैं कि वैशेषिक लोग वैशेषिक वे आगे कहते हैं वैशेषिक लोग ये मान्यता ये ठीक नहीं है ये तो दोष हुआ की विक्रियात्मक आत्मा हो जाएगा सावय अनित्य अशुद्ध आगे भी वो जो वैशेषिक लोग मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये भी ये बात संभव नहीं हो पाएगा उसका निराकरण कर रहे थे आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा नयाय लोग कहते हैं वैशेषिक लोग किस संबंध से ज्ञान उत्पन्न होगा समवाय संबंध से तो उसके लिए असंवाय कारण हो जाएगा आत्मा संयोग तो आत्मा संयोग असमवाय कारण और उससे ज्ञान होगा और नया एक लोग ज्ञान को दो भाग से बांटते हैं स्मृति और अनुभव अनुभव अगर होना है तब आत्मनुयोग चाहिए चाहिए और प्रत्यक्ष अनुभव होने के लिए इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष चाहिए और अगर स्मृति होगी तो उस समय में इंद्रिय और विषय सन्निकर्ष चाहिए नहीं चाहिए किंतु संस्कार होना चाहिए संस्कार और आत्मा मनोसयोग मिलकर के स्मृति करेंगे और विषय अर्थ विषय भिशया इंद्रिय सन्निकर्ष और आत्मा मनोसयोग मिलकर के प्रत्यक्ष ज्ञान करवाएंगे ऐसा वो लोग सब सिद्धांत तो बनाए हैं अभी सिद्धांत कह दिया भाष्य में अंतिम पंक्ति में हम लोग देख रहे थे छियासी पृष्ठा में स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति वो लोग जैसा सिद्धांत तो बनाए है उसमें से स्मृति की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी इसके लिए हम लोग चार नंबर टिप्पणी देख रहे थे टीका में अंतिम पंक्ति में था ग्रहण कालाद अन्य काले एव एक एवकार आया वो लोग ऐसे सिद्धांत बनाए हैं ग्रहण काल चार नंबर टिप्पणी में कह दिया था अनुभव काल अनुभव काल से अन्य काल में एवकार दे दिया अन्य काल में ही होगा अर्थात तो ग्रहण काल अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी इस प्रकार की एक सिद्धांत बना दिए और दूसरा कहते हैं स्मृति नम क्रमेण एवं उत्पत्ति अर्थात युगपद नाना स्मृति हो जाएंगे ये भी नहीं हो पाएगा ऐसे वो लोग दो सिद्धांत यहाँ बना करके रखे हैं ये जो दो नियमों कह दिया तो वैशेषिक से सिद्धांतिक न उपपद्य थे ये संभव नहीं है हम लोग चार नंबर टिप्पणी देख रहे थे अनुभूतार्थ गोचराह स्मृति प्रति तत्त संस्कार तत्त संस्क। अच्छा। यहाँ नया पुस्तक में ठीक है तत्त संस्कार अच्छा इसमें संसंस्कार थोड़ा त्रुटि होगी इसमें तत्त संस्कार आत्मनोस कारण संस्कार क्योंकि स्मृति बहुवचन दे दिया तो संस्कार और आत्म मनोसंग ये दोनों कारण तद उभय क्रमेण एवं स्मृत जायंत संस्कार भी आत्मा में है और आत्म मनोसंयोग भी है स्मृति क्यों क्रम से होंगे आप ऐसा क्यों नियम बना दिए नियम निरुपत्ति का निरुपत्ति का उपपत्ति युक्ति अर्थात ये निर्युक्ति का कोई युक्ति नहीं है आपने खाली कह दिए अभी वैशेषिक कहेगा युक्ति कैसा नहीं अभी संस्कार है आत्मा मनोसंयोग है ये दोनों होने पर भी और एक तीसरा उसमें अर्थात नियम कहे अदृष्ट अदृष्ट के चलते स्मृति क्रम से होंगे एक साथ नहीं हो जाएंगे ऐसे अदृष्ट है जो कि स्मृतियों का क्रम विधान करेगा अभी वैशेषिक कहता है न सिद्धांत कहेगा इसको छोड़कर के आगे वैशेषिक का वो कह रहा है उद्बोधक अदृष्टादी न सहकारित्व कल्पनाया या इति संख्यम इस सिद्धांति कहता है कि नच संख्यम तो वैशिष्टिक करा है उद्बोधक है स्मृति का उद्बोधक है अदृष्ट ये अदृष्ट सहकारी है स्मृति बनने में अदृष्ट एक सामान्य कारण है तो स्मृति होने में भी ये अदृष्ट सहकारी होकर के क्रमश बनाएगा तो इसलिए क्रमश स्मृति होना यह सुपपाद आप जो निरुपपत्ति का कह दिए अभी वैशिषिक कर ये संभव है सिद्धांत कहता है कि नच संक्यम इस प्रकार की शंका नहीं करना है हेतु देता है सिद्धांति अश्रवत कल्पना अपेक्षा एक तर्व मन एवं अनुसारिणव कल्पना या न्याय अश्रौत कल्पना आपने ये सब जो कल्पना करते हैं ये इसमें कोई श्रुति प्रमाण नहीं है आप कली अर्थात इसको कहते हैं कपोल कल्पना आप अपना कपाल से कल्पना करते हैं बुद्धि से इसकी अपेक्ष श्रुति वाक्य साक्षात है तो ये तर्व मन एवं काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर धृति ह्रीर धीर भीर इति सर्व मन एवं बृहदारण्य उपनिषद एक चार चतुर्थ ब्राह्मण में आगे संख्या देख लेंगे ये सब मन ही है इस प्रकार की श्रुति मान लेंगे मन का ये सब परिणाम हो जाता है आत्मा में उत्पन्न होता है आत्मा संयोग सहकारी कारण है और अदृष्ट इसमें सहकारी कारण है इस प्रकार सब कल्पना करने से अपेक्षा अच्छा है कि स्मृति जो कहती है वो प्रमाण है स्मृति अच्छा और आगे संस्कार संयोग सत्व न ग्रहण काले अपनी उपपत्ति स्मृति उत्पत्ति प्रसंगा अभी सिद्धांती और दोष देता है वैशेषिकों के ऊपर वो, वो लोग कहते हैं कि स्मृति उत्पत्ति होने के लिए चित्त में संस्कार होनी चाहिए बहुत कठिन पढ़ रहा है क्या नहीं तो टिप्पणी छोड़ करके चलेंगे हो रहा है नहीं आगे दो तीन पंक्ति तो ठीक है पंक्ति अर्थात तो किताब का नहीं जो अर्थात श्रोताओं की पंक्ति वो तो ठीक है किन्तु थोड़ा पीछे वाला ये बहुत कठिन नहीं है बात थोड़ा उद्यम करके देख सकते हैं शब्द तो सब परिचित हैं वेदांत तो अर्थात तो ये पूरा जैसे कहते ना कि गणित तो और विज्ञान होता है कुल 200 शब्द अगर आपका बुद्धि में है वेदांत तो आपको समझ चलेगा ये बहुत यहाँ शब्द कोश की आवश्यकता नहीं है इसलिए वेदांत तो में ऐसा बहुत कम शब्द मिलेगा जिसमें आपको शक्ति ज्ञान नहीं है शब्द सुनने से अर्थ ज्ञान हो जाएगा बहुत कम शब्द व्यवहार होता है वही शब्द वही शब्द आते रहेंगे तो थोड़ा खाली एकाग्रता की आवश्यकता है तो ये सत्व बढ़ाएगा रजस को हटाएगा थोड़ा एकाग्रता बढ़ाए उद्यम करे शिव जी को प्रार्थना करे इसलिए तो हम लोग शांति मंत्र प्रार्थना करते हैं देवताओं को उसको अगर ठीक से नहीं करेंगे देवता लोग बाधा करेंगे तो इसलिए शांति मंत्र ठीक ठीक उच्चारण करना है अभी आगे कहते हैं संस्कार संयोग यो सत्वे न स्मृति उत्पन्न होने के लिए संस्कार चाहिए और संयोग भी चाहिए संयोग किसका किसका आत्मा, आत्मा और मन का संयोग अभी ये जिस समय में हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है हम सामने में ये पदार्थ है और उसको देख रहे हैं अभी आत्मा मन संयोग है और हमारा चित्त में अभी गंगा जी का संस्कार है हम जिस समय इसको देख रहे हैं तो संस्कार भी है आत्म मनोसंयोग भी है तो हमको क्यों गंगा जी का स्मरण अभी नहीं होगा आप कहेंगे पुष्प का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए क्यों आप तो जो निमित्त कह दिया वो है कहेंगे अदृष्ट बोले थे ना तो अदृष्ट भी जिस समय में हम पुष्प को देख रहे हैं हमारा वो अदृष्ट है ना नहीं है अदृष्ट भी है संस्कार भी है आत्म मनोसंयोग भी स्मृति क्यों नहीं होगी ये आपको उत्तर देना होगा संस्कार हो सत्व ग्रहण काले अपि स्मृति उत्पत्ति प्रसंगात प्रसंगा ये भी होगा इसलिए ग्रहण काला दन्य काले स्मृति उत्पत्तिर उत्पत्ति नियमो न संभवती आप जो नियम बना दिए अनुभव काल से अन्य काल में स्मृति उत्पन्न होगा ये भी नियम नहीं रहेगा अभी वो लोग कहते हैं कि अगर अनुभव के लिए सामग्री उपस्थित है तब स्मृति नहीं होगी तो ये नया नियम आप कह देंगे आप जैसे कह देंगे ऐसे सभी को चलना पड़ेगा क्यों कहते हैं हमारा नियम है कहते ऐसा क्यों होगा वो लोग इस प्रकार के नियम देते हैं ग्रहण सामग्रिया स्मृति सामग्री प्रतिबंधक उस इस प्रकार कहते हैं आप जो मुक्तावली इत्यादि पढ़ेंगे उसमें विचार देते हैं अगर प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए सामग्री उपस्थित है तो स्मृति का प्रतिबंध कर देगा ये ऐसा सिद्धांत ये बात कह रहा है ग्रहण सामग्रिया स्मृति सामग्री प्रतिबंधक कल्पना ग्रहण सामग्री अनुभव ग्रहण अनुभव अनुभव का सामग्री का स्मृति सामग्री प्रतिबंधकत्व ग्रहण तो सामग्री में षठी है अर्थात अनु ग्रहण सामग्री स्मृति सामग्री प्रतिबंधक षष्टी बजाने से तो आ गया ये सब कल्पना जो करते हैं सिद्धांत कहता है कि अश्रव तत्वात ये सब श्रुति सम्मत नहीं है नहीं होने से और दूसरा है कि गौरवाच्य अभी कितने एक नियम को बनाने के लिए आप कितने कितने आगे कल्पना करने जा रहे हैं गौरवाच्य उपेक्षा इति भाव इसलिए हम लोग वो सबको ग्रहण नहीं करते अब कितना भी कल्पना करने चलेंगे वो सब संभव नहीं है अच्छा टीका में अंतिम पंक्ति में कहा था नौ उपपद्यते अंतिम शब्द था उसको अभी टिप्पणी देखिए आत्मन संयोग विषय इंद्रिय च स्मृति काले अभी सत्व अभी कह दिए कि अनुभव होने का समय में स्मृति नहीं होगी ऐसे वो लोग कह दिए सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया क्यों नहीं होगा आप जो कह देंगे वो नियम होगा ऐसा नहीं तो अनुभव काल में स्मृति नहीं होगा ये बात नहीं है दूसरा है कि स्मृति स्मृतिकाल में अनुभव नहीं होगा ये बात भी नहीं घटेगा इसको कहते हैं आत्मा मन संयोग विषय इंद्रिय सैनिक स्मृति काले अपनी सत्वात जिस समय में स्मृति हो रहा है खड़ा है गंगा जी के सामने में चक्षु का सन्निकर्ष गंगा जी के साथ है किंतु उसका मन चला गया अच्छा ये गंगा जल लेने के लिए कमंडल ठो था ताकि हम थोड़ा जल ले सकते थे शिव जी का अभिषेक के लिए अभी इंद्रिय और विषय गंगा जी सन्निकर्ष है नहीं है नहीं। वो है और आत्म मनोसयोग है, है नहीं है तो क्यों आपको स्मृति होगी ये नहीं होना चाहिए तो ये बात अभी कहता है आत्म मन संयोग विषय इंद्रिय संिकर्ष च ये विद्यमान है विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष भी है और आत्म मन संयोग भी है स्मृति काले स्मृति कालेपि भी सत्वे तो स्मृति जिस समय में हो रहा है अभी इस समय में भी प्रत्यक्ष का सारे संभव मतलब सामग्री विद्यमान है होने से अभी ग्रहण काल अन्य काल कहते हैं अभी गंगा जी का तट पर खड़ा होकर के कमांडोल नहीं ला है इसका स्मरण कर रहा है अभी किंतु ग्रहण काल का अर्थ है कि अनुभव काल अनुभव काल अर्थात तो इंद्रिय विषय सन्निकर्ष रहना चाहिए और आत्म मन संयुक्त रहना चाहिए अभी जिस समय में स्मृति हो रही है इस समय में ये दोनों है नहीं है तो ये तो ग्रहण काल है क्योंकि ग्रहण काल ये दोनों रहने से ग्रहण काल ग्रहण अनुभव काल तो ये तो अनुभव काल ही है क्योंकि अनुभव काल कहने के लिए जो चीज रहना चाहिए विद्यमान है तो अभी ग्रहण काल से अन्य काल में स्मृति होगी ऐसा भी नियम आपका कहाँ रहा ये तो अभी ग्रहण काल है क्योंकि पदार्थ सामग्री विद्यमान है इसलिए आप लोग सब जो सिद्धांत बना करके रखे हैं वो सब ठीक नहीं है ऐसा ही सिद्धांति कह रहे हैं आगे टीका में ग्रहण काले स्मृति उत्पत्ति प्रसंगाच और दोष दे रहा है ग्रहण काल में जिस समय में अनुभव हो रहा है उस समय भी स्मृति हो सकती है जिस समय में स्मृति हो रही है उसी समय में अनुभव भी होना चाहिए क्योंकि निमित्त तो विद्यमान है तो निमित्त विद्यमान होने पर भी कार्य अगर नहीं होगा फिर तो कार्य कारण ये सारे संबंध ही ये नाश हो जाएगा ग्रहण काले भी ग्रहण शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं अनुभव।, अनुभव अनुभव काल में स्मृति उत्पत्ति प्रसंगा च भी दोष आएगा स्मृति उत्पत्ति हो जाएगी कहते हैं संस्कारवध आत्म मनो संयोग अभिशेषादित संस्कार मतु संस्कार वाला जो आत्मा है उसका मन के साथ संयोग ये तो विद्यमान है अच्छा आगे कहते हैं सर्वगतत्व सर्व अव्यवधान मात्रम ये पूर्व पृष्ठा में कहा था वैशेषिक तृतीय पंक्ति में टीका में देख ले सकते हैं <coughs> पूर्व पक्ष कहा था युगपद सर्व सर्वमूर्त संयोगित्व सर्वगतत्व आत्मनस ततो मनस संयोग अपि युगपद सर्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी क्योंकि नया एक लोग आत्मा को विभू कहते हैं विभू का अर्थ सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी और सर्वगत है <coughs> सर्वगत वो लोग कहते हैं कि सर्वत्र विद्यमान है सभी के साथ संयुक्त होकर के विद्यमान है इस प्रकार कहते हैं सिद्धांती उसका निराकरण कर रहा है च सर्व अव्यवधान मात्र न तु संयोगित्व नया एक सर्वगतत्व का अर्थ है कि सर्वत्र जा करके सबको स्पर्श करता है सबके साथ संयोग करता है सिद्धांतिक ऐसा नहीं सर्व अव्यवधान मात्र तीन नंबर टिप्पणी सर्व अव्यवधान मात्र अधिष्ठानतया सर्वताम्यम अधिष्ठान रूप से सभी के साथ तादात्म्य हुआ है तो जैसे कहेंगे कि हमारे सामने अगर 10-20 ये मिट्टी का बर्तन है हम कहेंगे कि सभी मिट्टी में ये ए, सभी बर्तन में ये मिट्टी तादात्म्य विद्यमान है वेदांतिका आत्मा सर्वगत का अर्थ ये है अर्थात तादात्म्यत्व विद्यमान है अर्थात तो सभी पदार्थ आत्मा में ही अध्यस्त है कल्पित है जैसे मिट्टी में घटक शराब इत्यादि बर्तन सभी विद्यमान है वो लोग क्या कहते हैं 10 बीस बर्तन है और मिट्टी जाकर के सबको ऐसे स्पर्श किया है तो सिद्धांत स्पर्श नहीं किया है वो मिट्टी से ही बने हुए हैं इसी प्रकार आत्मा से ही बने हुए हैं ये सब पदार्थ जो देखते हैं आत्मा सभी का अधिष्ठान हो गया अधिष्ठान कैसा वो लोग कहेंगे अधिष्ठान संयोगत्व कहते हैं संयोगत्व नहीं तो उसी तादात्म उसका विग्रह देते हैं स आत्मा यस्य इति यश तस्य तस्व ताम्य वही इसका आत्मा है वही वही आत्मा आत्मा ही ये पूरा जगत का आत्मा अर्थात स्वरूप है ये तादात्म्य संबंध है तो उनका सर्वगतत्व और वेदांतों का सर्वगतत्व ये अर्थ भी है न तो संयोगित्व कल्पनीय टीका में आत्मा सभी के साथ संयोग को प्राप्त किया है आत्मा संयोगी इस प्रकार की कल्पना नहीं करना है भाष्य में संसर्ग धर्मित्वं ये ठीक है ना अच्छा इसमें त तो पूरा हो गया था पुराना पुस्तक जिनके पास है त तो हलन कर लेने का है संसर्ग धर्मित्व चात्मन श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध कल्पित सियात्म आत्मा संसर्ग का धर्मी है संसर्ग संयोग यहाँ संयोग का धर्मी है अर्थात आत्मा सभी के साथ आत्मा का संयोग हुआ है इस प्रकार की जो वैशेषिक लोग कहते हैं यह श्रुति स्मृति न्याय से विरुद्ध है ये तीनों प्रकार की कल्पितम स आप इस प्रकार कहेंगे तो तीनों का विरोध हो जाएगा ये सब दिखा रहे हैं असंगो नहीं सज्जते ये श्रुति दिखा दी गृहदारण्य का अशीर वो नहीं सीरियते इस प्रकार की याग्ञम बल के जी का वाक्य है साकल्य के प्रति आत्मा असंग है इसलिए सभी के साथ संयोग कैसे होगा इसका तो संघ ही नहीं होगा और असक्तंग निर्गुणम निर्गुण गुणभोक्तृच ये तो गीता का वाक्य है असक्तंग असक्तम अर्थात तो किसी के साथ इसका संबंध नहीं है सक्तम धातु क्या हो जाएगा हम ताल थोड़ी है इसलिए पठ व्याकरणम पुत्रम नहीं तो सकृद अशक्तम <laughs> तो क्या धातु हो जाएगा संजय संजय सोंगे तो अभी संज धातु से क्या प्रतीय हो गया निष्ठा निष्ठा होने से नकार अनिदिता लोकधाक सक्तम तो सक्तम अर्थात संग जिसका हुआ और आत्मा असक्तम किसी के साथ संघ नहीं हुआ है इति श्रुति स्मृति द्वे श्रुति और स्मृति ये दोनों उदाहरण दे दिए और प्रथम पंक्ति में कहा था कि श्रुति स्मृति न्याय तीनों से विरोध होगा ये तो तीनों न्याय के विरोध कैसा होगा कहते हैं न्यायस्य से गुणवद्ध गुणवत्ता संसृज्यते न अतुल्य जातीयम गुणवद्ध गुण किसमें रहेगा द्रव्य में अर्थात तो गुणवत्ता तो अर्थात तो द्रव्यम गुणवत्ता अर्थात द्रव्यण द्रव्य द्रव्यन द्रब्ये, संयुज्यते कहते द्रब्ये, द्रव्य द्रव्यण संयुज्यते ये लोग कहेंगे नया एक लोग कहेंगे हमारा आत्मा तो द्रव्य ही है ना और गुण सामान्य इस प्रकार की नहीं है तद्रव्य ही तो द्रव्य के साथ संबंध होता है संयोग होता है सिद्धांत कहता है कि आप जो आत्मा को द्रव्य मान लेते हैं क्यों कहते हैं गुणवान ये नया एक लोग आत्मा में चौदह गुण मानते हैं कोई कम भी नहीं है बहुत ज्यादा मानते हैं तो चौदह अर्थात सबसे अधिक गुण आत्मा में बाकी में चौदह है किंतु आत्मा में भी चौदह है ये उनका वो कार्य का है वायुर्नविका दश तेजसो गुणा जल क्षिति प्राण चतुर्दश पंच सड़े वाबरे महेश्वराष्टौ मनस तथे कौन सा द्रव्य में कितना गुण है वो लोग नियमित बना दिए तो वहाँ वो लोग कहते हैं जल क्षिति प्राणभृत चतुर्दश जल क्षिति क्षिति पृथ्वी और प्राणभृत प्राणांग विभति प्राणभृत जीवात्मा वो सब में चौदह गुण है आत्मा में मतलब जीवात्मा भी उसमें आ गया सबसे अधिक गुण जिसमें है उसमें जीवात्मा भी एक है बोलो इतने गुण मानते हैं वेदांति कहता है कि आत्मा निर्गुण है तो कहा गया यहाँ असक्तम सर्वभृत निर्गुणम गुण गीता में भी कहा गया और स्वतः स्वतः उपनिषद में भी है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इस प्रकार आत्मा निर्गुण है आप लोग इसमें गुण स्वीकार करके संयोग हो जाएगा इतना सारे कल्पना करते हैं ये सब श्रुति विरुद्ध है तो गुणवत्ता बत, गुणवत्ता संसृज्य न अतुल्य जातियम जिसका अर्थात अतुल्य जाति द्रव्य द्रव्य के साथ संयोग होगा द्रव्य गुणों के साथ संयोग नहीं हो जाएगा तुल्य जाति वाला में ही संयोग होगा अतो निर्विशेषं निर्गुण निर्विशेषँ सर्विल कचिदपतुल्यतीयेन संसृज्यत विरुद्ध भवि निर्गुण आत्मागुण है निर्विशेषण नि, सभी पदार्थ से ये विरुद्ध लक्षण वाला है बी सर्व, भी, सर्व भी चाहिए विरुद्धलक्षणवालालक्षण सभी से ये है ये विलक्षण है कैसे किसी के साथ अतुल्य जातीय संसृज्यते इस प्रकार आप जो मानते हैं किय विरुद्ध न्याय से भी अर्थात युक्ति से भी विरुद्ध है तस्मान नित्य विज्ञान तस्मालुप्त विज्ञानस्व ज्योतिरात्मा ब्रह्म अयमर्थ सर्वोधबोधत्म सिद्ध्य न्य सिद्धांति आपना अर्थ निर्णयक नित्य अलुक्त विज्ञान स्वरूप ज्योति ही आत्मा ये नित्य है और अलुक्त विज्ञान स्वरूप आत्मा का जो शुरुप शुरुप ये जो विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ये अलुक्त है ऐसा नहीं कि आत्मा कभी जड़ हो जाएगा कभी चेतन हो जाएगा इस प्रकार की नहीं अलुक्त विज्ञान स्वरूप और ज्योति ज्योति अर्थात ज्ञान स्वरूप है आत्मा वही ब्रह्म है इति अयम अर्थ है जो श्रुति कहती है आत्मा का स्वरूप ये तभी सिद्ध होगा अगर सर्वबोध बोधित्व आत्मन आत्मा अगर सारे अंतकरण का वृत्ति का साक्षी बनेगा तभी ये सिद्ध होगा सर्वबोध बोधित्व आत्मन सिद्ध थी सप्तमी है सती सप्तमी आत्मा अगर सारे अंतकरण वृत्ति का बोधार साक्षी बनेगा तभी श्रुति जो कह रही है आत्मा का स्वरूप वो संभव होगा न अन्यथा आत्मा को अगर सारे करण साक्षी नहीं मानेंगे तो आत्मा फिर स्वरूप नहीं होगा वो तो कभी जानता है, कभी नहीं जानता है इस प्रकार हो जाएगा तस्मात प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एवार्थो हो निर्णय हो गया कि प्रतिबोध विदितं मतम ये पंक्ति का यथा अस्मा भी व्याख्यातम भाष्यकार कह रहे हैं कि जैसे हमने उसका अर्थ कहा वही एव अर्थ आप अन्य अर्थ नहीं कह पाएंगे कि ज्ञान का करता है आत्मा इस प्रकार के नहीं होगा टीका में न्याय विरुद्धम उक्तम उत्तम अच्छा श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम प्रथम पंक्ति में कहा था श्रुति और स्मृति तो उदाहरण दे दिए आगे न्याय विरुद्धम जो कहा था उसको द्वितीय पंक्ति में हम लोग देख ले न्याय गुणवत्ता ये एकदेशी अर्थात वैशेषिक बराबर जैसा कोई एकदेशी कहा आगे एकदेशी व्याख्यान व्याख्यानातरम अनुद्य दूषय अभी दूसरा एक आ रहा है एकदेशी अर्थात हमारा अंदर में जो सब संस्कार पड़ा हुआ है वही सब अर्थात तो वेदांत के साथ उसका निर्णय करके वो सब का निराकरण करके वेदांत का संस्कार बना लेने के लिए इस प्रकार की सब अन्य अन्य पक्षों को भी दिखाया जा रहा है एकदेशी व्याख्यान व्याख्यानांतरम अन्य व्याख्यानो ये अर्थात तो बौद्ध वाले जैसे मानते हैं इस प्रकार की मानने वाले ये लोग अर्थात तो, वैदिक है किंतु बौद्ध लोग जैसा है उसी प्रकार की विचारधारा थोड़ा रखे हैं इसका निराकरण अभी करेंगे भाष्य में यत पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितमअ्य वाक्य से अर्थो वर्ण्यते युन जो कुछ लोग इस प्रकार के फिर करते हैं प्रतिबोध विदितमित अस्य वाक्य अर्थ प्रतिबोध विदितम जो मंत्र विचार चल रहा है इक्यो का अर्थ क्या है कहते हैं स्व संवेद्यता स्वयं ही अपने आप को जान रहा है इस प्रकार की अर्थो वर्ण्यते एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए वो लोग कहते है हमारे पास भी तर्क है स ही आत्मना एवं आत्मान पश्यति इस प्रकार की वाक्य श्रुति का लेकर के प्रमाण देते है आत्मना एवं आत्मान पश्यती यहाँ कर्ता कौन है आत्मा और कर्म आत्मा तो देखिए ये तो वही स्व संवेद्य हो गया स्वयं अपने आपको जान रहा है और स्वयं आत्मना पश्यति पश्य दूसरा श्रुति वाक्य है स्वयं आत्मना आत्मा वैथत्व पुरुषोत्तम ये कहाँ का है ये गीता का है इत्यादि श्रुति स्मृति अनुकूलो भवती भवति इति वर्णतुर अभिप्राय जो लोग ये मानते हैं कि स्व संवेद्य वो लोग सब इसको भी प्रमाण देते हैं अभी हाँ पश्यति सही स्वयं एवं आत्मना आत्मान पश्यति हाँ यहाँ कमा हो जाएगा यहाँ स्मृति हो गया आगे स्मृति है स्वयं एवं आत्मना आत्मान व्यथत्व पुरुषोत्तम ये स्मृति है यहाँ कमा हो जाएगा आगे टीका में वो लोग इस प्रकार कह देते हैं स्वसंवेद्य सिद्धांति उसका निराकरण करता है टीका में यद वेद्यंग तदेतुर्वेदना भिन्नं यथा घटादि व्याप्ति विरोधात स्वसंवेद्यम वास्तव न उपपद्यते सिद्धांति कह रहा है यद वैद्यम यथा घटादि घट वैद्य है वैद्य अर्थात ज्ञान का जो विषय बनता है तद वेदितु वेदनाच वेदिता से देवदत्त से वेदिता ज्ञाता देवदत्त से और वेदनात् वेदना अर्थात ज्ञान अभी देवदत्त देवदत्त का ज्ञान और घट तीन पदार्थ है तो जो घट है उससे देवदत्त भिन्न है और घट से देवदत्त का ज्ञान ये भी भिन्न है तो सिद्धांति ये बात कर रहे हैं यद वेद्यंग तद तो वेदितुह वेदना च क्या विभक्ति हो जाएगी पंचमी वेदी तु वेदना ची है ना तो वेदिता से और वेदना ज्ञान से भिन्नम यथा घटा जैसे घट ये व्याप्ति के साथ विरोध होने से सो आप जो आत्मा में कहते हैं वो वास्तव न उपपद्यते आपको लगता है मैं अपने आपको जान रहा कोई कहेगा कि मैं अपने आपको नहीं जान रहा इसलिए रोज सुबह उठ करके जाता हूँ पड़ोस को पूछने के लिए भाई बताइए ऐसा तो नहीं है ना तो सिद्धांति कह रहा है कि हाँ ठीक है आपको ऐसा लगता है कि वास्तवम न उपपद्यते वास्तव नहीं होगा तो फिर ऐसे अनुभव हो रहा है ये कैसे हो रहा है सिद्धांति उसका उत्तर भी दे रहा है तत तो बुद्धियाद आत्मभाव आरोप्य बुद्धियादि में आत्मभाव को आरोप करके आत्मभाव आत्मत्वम अर्थात तो बुद्धि में आत्मत्वम को रखा तो बुद्धि में बुद्धियाद सप्तमी हटा देंगे तो बुद्धि ही आत्मा क्योंकि बुद्धि में आत्म अर्थात तो बुद्धि आत्मा इस प्रकार की मान करके आत्मना तस्य तस्वैद्युम वाच्यम साक्षी के द्वारा आत्मना आ गया आत्मना अर्थात साक्षी ना साक्षी के द्वारा बुद्धि तादात्म्यों को जानता है तस्य तस्वैद्युम वाच्यम यहाँ चार नंबर टिप्पणी देखिए तीन नंबर कहाँ पार हो गए अच्छा हो गया था, था। चार नंबर इति बुद्धि कैसे कहेंगे सह बुद्धिया शब्द का अर्थ है यहाँ चिदा बुद्धि में चिदाभास होती है तो चिदाभास विशिष्ट जो बुद्धि है तद तो अधिष्ठान चैतन्यम चा। तो एक हो गया चैतन्य और उसमें बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास इति च इति समूहे ये तीनों को मिला करके आत्मत्व अध्यक्ष ये तीनों में आत्मत्व रख देता है अभी तीनों मिल गए हैं अधिष्ठान चैतन्य बुद्धि और उसमें चिदाभाषा इसको मैं मानता है और तत्र उपहित नधिष्ठान भूतन आत्मना उपाधिभाग से प्रकाशनाथ उपहित तो हो गया आत्मा उपाधि हो गया ये बुद्धि और बुद्धि में चिदाभाष आ गया अभी अधिष्ठान जो उपहित तो है आत्मा उसके द्वारा उपाधिभाग से उपाधि कौन हो गया बुद्धि उपाधिभाग से प्रकाशनाथ साक्षी के द्वारा बुद्धि की प्रकाश बुद्धि का प्रकाश हो रहा है तो अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्थ जो बुद्धि है उपाधि है उसका प्रकाश होने से आत्मन स्व संवेद्य तो आपको लगता है कि आत्मा स्वसंवेद्य मैं अपने आप जान रहा हूँ वह प्रक्रिया इस प्रकार की है वास्तविक साक्षी बुद्धि को जान रहा है जैसे बुद्धि में की चिदा भाष है तो चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि को साक्षी जानता है आप दोनों के साथ मैं मैं कर लेते हैं करते हैं कि मैं अपने आपको जान रहा हूं एवं स्व संवेद्य आत्मनो अभ्युपगच्छताम इस प्रकार के जो लोग आत्मा स्व संवेद्य ऐसा मानते हैं सोपाधिक स्वरूप सो में वो आत्मन आत्मा का स्वपाधिक रूप को ही वो लोग जानते हैं क्योंकि अभी बुद्धि चिदाभास आत्मा से मिले हुए हैं तो जिस आत्मा को अभी जान रहा है जान रहा है निरूपाधिक नहीं है है तत्र तेज्यत्व असंभवत न, न, न निरूपाधिकम निरूपाधिक आत्मा का ज्ञान उसको नहीं हो रहा है और निरुपाधिकमे स्वसंवेद्यव असंभवात निरुपाधिकमे स्वसंवेद्य निरूपाधिक स्वयं निरूपाधिकों को जान लेगा ये नहीं जान पाएगा टीका में निरुपाधिक स्वरूप स्थिति न सियाद सोपाधिक का ज्ञान ही होगा तो निरुपाधिक स्वरूप स्थिति ये नहीं हो पाएगी सिद्धांत ये कह रहा है भाष्य में तत्र भवती पाठ संशोधन है आगे सोपाधिकत्व मात्मनो एक पद हो जाएगा अभी सोपाधिकव एक है वो एक कट जाएगा सोपाधिकत्व मात्मनो इस प्रकार पाठ हो जाएगी ये दोनों टिप्पणी भी इसी प्रकार दिए हैं। तस्मिन सोपाधिकत्वम एव आत्मनो है तो आत्मा सोपाधिक ही होगा भाष्य में तत्र तो ये सिद्धांती यहाँ कह रहा है वास्तव वहाँ क्या होता है कहते तत्री सोपाधिकम बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेद सोपाधिकत्वम अच्छा आगे पृष्ठा में जो प्रतीक दिया गया है तब ती सोपाधिकव मिति क्योंकि हम भाष्य में सोपाधिकव कर दिए तो यहाँ भी प्रतीक में भी सोपाधिकव मिति ये भी प्रतीक भी सुधार हो जाएगा किंतु वहा नहीं किए हम लोग वास्तविक वहां बड़े महाराज जी उसका ये नहीं किए हैं प्रतीक को हमको भाष्य अगर सुधार कर लिए तो प्रतीक कभी कर लेना पड़ेगा वो हम लोग कर लेंगे सोपाधिक मिति इकार काट देंगे मी लिख लेंगे भाष्य का पंक्ति देख रहे हैं तत्र भवती सोपाधिक जहा स्व सो संवेद्य मानेंगे आत्मा सोपाधिकोपाधिक सो आत्मा का ही ज्ञान होगा बुद्धि उपाधि स्वरूपत्व बुद्धि उपाधि है बुद्धि उपाधि रूप बन करके भेदं परिकल्प्य आत्मना आत्मान वेतीवहार बुद्धि रूप उपाधि हो करके एक उपहित हो गया और एक बुद्धि विशिष्ट हो गया ये भेद कल्पना करके आत्मना अर्थात साक्षिणा आत्मान अर्थात सोपाधिकम तो ये बुद्धि के साथ मिलकर के साक्षिणा सोपाधिकम व्य साक्षी के द्वारा सोपाधिक ये आत्मा को जानता है व्यक्तिवहार सोपाधिक आत्मा अर्थात आत्मा विशिष्ट बुद्धि को जानता है अर्थात बुद्धि विशिष्ट आत्मा को नहीं बुद्धि को ही जानता है और बुद्धि में आत्मा तो बुद्धि कर लिया आत्मानम अर्थात उपाधि को जानता है बुद्धि को और उस उपाधि में अभी चिदावास हो गया और उसमें अधिष्ठान चैतन्य भी है उपाधि होगा बुद्धि आगे, हो आगे भाष्य में आत्मना आत्मा पश्यती ये मैत्राणी उपनिषद का वाक्य है आत्मना आत्मा बुद्धिम आत्मना साक्षिणा स्वयं आत्मना आत्मा बैद पुरुषोत्तम ये गीता का वाक्य है साक्षी ही ये बुद्धि को जान रहे बुद्धि उपाधि है तु तु मिल्ला लिखा है अलग कर लेंगे तो ठीक है न तू निरूपाधिक आत्मा न एकत्व सु संवेद्यता परसंवेद्यता निरुपाधिक आत्मा में न तो सुवेद्यता ना परसंवेद्यता ये दोनों नहीं होगा तो न तू अलग है साथ तो तो चलेगा अर्थात तो है तो घटा लेगा नहीं तो अलग अल से ठीक था <deficit> निरुपाधिक आत्मा में स्वसंवेद्यता नहीं रहेगा कहते स्व संवेद्यता नहीं रहेगा अर्थात तो अपने आप को निरुपाधिक आत्मा नहीं जानेगा कहते ठीक है दूसरा कोई जान लेगा कहते हैं संवेद्यता वा न ये दूसरा कोई भी इसको नहीं जानेगा क्योंकि दूसरा हर कोई नहीं है नान्य दृष्टा नान्यतोस्थिति श्रोता मनता इस प्रकार कहा गया यही एक ही जानने वाला है आगे टीका में काणादस्य स्वसंवेद्यो अना बला प्रसजी न वाच्य अनंगीकार बलात्णाद अर्थात वैशेषिक वाले स्वसंवेद्य नहीं मानते हैं। आत्मा स्वसंवेद्य है नया एक लोग आत्मा का ज्ञान कैसे होता है उनको आत्मा उनके मत में प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान और नया के मत में आत्मा प्रत्यक्ष है ना अनुमेय है प्रत्यक्ष है कैसे आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं? विषय तो हो गया आत्मा किस इंद्रिय से आत्मा का ज्ञान करते हैं वो लोग मन के द्वारा मन उनका इंद्रिय है तो इसलिए मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो रहा है आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है तो ये आत्मा ये परसंवेद्य हुआ नहीं हुआ फिर मन के द्वारा ज्ञान हुआ पर तो कारणादस्य स्वसंवेद्य तो अनंगीकार वो कहते हैं आत्मा स्वसंवेद्य नहीं है परसंवेद्य है वो लोग कहते हैं स्व नहीं मानने से वो लोग स्वीकार नहीं करते तो परवेद्यव प्रसजत ये वैशेषिक लोग परवेद्य कहते मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है प्रसजते आगे ये है प्रसज न प्रसज प्रसजते ज है ना दो जगह हाँ प्रसजते सज्जते अच्छा प्रसजते हो जाने से कर्मणी हो जाना चाहिए करतरी है वैशेषिक लोग आत्मा में स्व संवेद्य स्वीकार तो नहीं करते मन के द्वारा ज्ञान होता है तो परवेद्यम ये प्रसजते ये आ जाएगा इत्यपि न वाच्यम ये भी नहीं कहना है भाष्य में संवेदन स्वरूपवात्वेदनातरापेक्षा च न संभवती यथा प्रकाश से प्रकाशांतरापेक्षाया न संभवस्तव आत्मा संवेदन स्वरूप संवेदन ज्ञान ज्ञान स्वरूप है होने से संवेदनातर अपेक्षा न संभवती अन्य ज्ञान को अपेक्षा नहीं करेगा अर्थात आत्मा का ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान ये नहीं चाहिए दृष्टांत तो देते हैं यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षाया न संभव प्रकाश प्रकाशित तो होने के लिए दूसरा प्रकाश को अपेक्षा करेगा नहीं करेगा तदबत ऐसे ही अभी यहाँ तक स्वसंवेद्य मत का यह निराकरण सिद्धांत कर दिया टीका में अभी जो ये बात कह रहा था कि आत्मा स्वसंवेद्य वो भी कह रहे हैं बौद्धे न स्वसंवेद्यंग विज्ञानम इष्टम तब किंग बौद्ध लोग विज्ञान बौद्ध अर्थात विज्ञानवादी बौद्धों में चार मत होते हैं सबसे ऊंचे मत हो गए शून्यवादी उससे नीचे हो गए विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञान वही आत्मा है उसके नीचे दो दो है उनको कह देता है सौतांत्रिक सौत्रांतिक और वैभाषिक सौत्रांतिक बाहर में पदार्थ मानते हैं ये जो विज्ञानवादी होते हैं और जो शून्यवादी होते हैं बाहर में पदार्थ नहीं मानते हैं ये जो सौ होते हैं बाहर में पदार्थ मानते हैं पदार्थ क्षणिक है और उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान होता है अनुमान कैसे हुआ कहते हमको घट हुआ तो यही प्रमाण है कि सामने में घट होना चाहिए नहीं तो घट कैसे हो गया तो अर्थात ये जो सौत्रांतिका होते हैं ये सब अंधे होते हैं <orphan happiness> <t> <laughs> अनुमान कर लेते औंधे नहीं होंगे कि होगा तो वो ज्ञान कैसे होगा तो उनका ये विचित्र सब इनका जो सिद्धांत तो सब है उनसे थोड़ा और नीचे जो कहते हैं वो लोग उनको कहते हैं वहभाषिका वो लोग कहते हैं नहीं बाहर में विषय है और वो प्रत्यक्ष भी होता है किन्तु विषय क्षणी का गंगा जी का तट पर बैठ करके हम देख रहे हैं पर्वतों को अथवा आकाश को क्योंकि तो ये जो पर्वत को देख रहे हैं आकाश को देख रहे हैं ये प्रती क्षण नाश हो रहा है पुनः उत्पत्ति हो रही है इस प्रकार के लोग कहते हैं अभी यहां विज्ञानवाद का खंडन कर रहे हैं वेदांति अधिक परिमाण में जहां बौद्धों के साथ विवाद में आता है तो विज्ञानवादियों के साथ आता है तो ये बाकी शून्यवादियों को वेदांति कहता है कि सर्व प्रमाण बहिर्भूतत्वाद उपेक्षणीय क्योंकि जो शून्य कहता है आप सुन्य है आप क्या आ गए हमारे साथ विवाद करने के लिए आप तो है नहीं हो इस प्रकार की सर्व प्रमाण बहिर्भूत ऐसे भाष्यकार ने कहे तभी जैसे बौद्ध लोग सो संवेद्यम विज्ञानम विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि ज्ञान होता है वो ही आत्मा है और वही अपने आप को जान रहा है और वही है उसको छोड़ करके बाकी कुछ नहीं है और वो एक ही क्षण ही रहेगा इस प्रकार उनका सिद्धांत है वो लोग इस प्रकार के सिद्धांत तो क्यों कहते हैं कहते हैं उसके पीछे कुछ तर्क देते हैं जो बैठ करके ध्यान करते हैं प्रथम तो वो चलता रहेगा किधर किधर जब थोड़ा ध्यान लगेगा एक स्थान पर आप देखिए जिस पदार्थ का आप ध्यान करते हैं वो पदार्थ का जो सांद्रता रहता है गाढ़ता रहता है वो बिल्कुल बराबर रहता है ऐसे होगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा फिर अच्छा चला गया फिर दोबारा आएगा नया एक लोग कहते हैं तीन क्षण रहता है बौद्ध लोग कहते हैं तीन क्षण का है इतना हमारा विक्षेप है कि एक क्षण रहता है इसी प्रकार के लोग अनुभव देख करके कहते हैं कहते हैं कोई भी ज्ञान होता है वो एक क्षण रहता है और ज्ञान होता है तो वही ज्ञान है उसी को जान लेता है बाकी कुछ पदार्थ नहीं है बाहर पदार्थ कुछ नहीं है इस प्रकार के लोग कहते हैं बौद्धे न स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम अभी एकदेशी कह रहा है सिद्धांति को तब किम न आप क्यों इस प्रकार की स्वसंवेद्य नहीं मान लेते हैं सिद्धांती इसका निराकरण करता है भाष्य में बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यता क्षणभंगुरत्व निरात्मकत्व च विज्ञान से सियात बौद्ध पक्ष मानेंगे तो बोलो स्वसंवेद्य मानते हैं और क्षण भंगुर भी मानते हैं क्षण भंगुर अर्थात अर्था, स्वभाव टूट जाना स्वभाव जिसका है घुरक्ष प्रत्यय हो जाते हैं ये साकटायन महर्षि का सूत्र है भंगुर भंगुर अर्थात स्वभाव अर्थ में प्रत्येक क्षण नाश हो जाने का स्वभाव वाला और निरात्मक निरात्मक अर्थात जिसका स्थिति ही नहीं है एक क्षण रहेगा तो वो फिर क्या आत्मा नित्य क्या हो जाएगा इसलिए निरात्मक विज्ञान जो होगा क्षणिक कहते हैं वो निरात्मक वो आत्मा नहीं होगा क्योंकि सारे श्रुति कहते हैं कि आत्मा नित्य है और आप कहेंगे आत्मा विज्ञान है और क्षणिक है इसलिए वो आत्मा नहीं और निरात्मा ही हो जाएगा क्यों श्रुति कहती है न ही विज्ञातुर्विज्ञातेर्परिलोको विद्यते अविनाशीवात नित्यंग विभुंग सर्वगतम सुसूक्ष्म महानज आत्मा अजरो अमरोंमृतो अभय इत्याद्या श्रुतो बाध्यरन अगर आप आत्मा विज्ञान क्षणिक कहेंगे ये सब श्रुति बाद हो जाएंगे प्रथमे प्रथम श्रुति देते हैं विज्ञात विज्ञाते है नज्ञाता का जो विज्ञाति विज्ञाति अर्थात जो उसका ज्ञापति ज्ञान स्वरूप तो जो ज्ञान स्वरूप है कहते है चैत्र कहता है कि मैं जानता हूं ये जो जानता हूं ये जो उसका ज्ञान स्वरूप है उसका कभी विपरिलोप नहीं होता है वो ही आत्मा है अविनाशी आप कहेंगे कि आत्मा ज्ञान है क्षणिक है तो विरोध होगा और नित्यं विभुंग सर्वगतम इस प्रकार की भी श्रुति है मुंडक नित्य विभुंग सर्वगतम सुसूक्ष्म तद व्यय भूत योनिम मुंडक में है नित्यम ये भी आत्मा को नित्य कहता है और आगे फिर ऐसा आत्मा ये आत्मा महान है अज है अजाज अमरो अमृतो अभय तो अमृत है अज है ये नित्य पदार्थ है अगर आप आत्मा ज्ञान क्षणिक कहेंगे तो ये सब श्रुति की बात ये सब श्रुति का बाद हो जाएगा टीका में प्रत्यक्ष वर्तमान अभासकवात क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्ट तदेव विज्ञानम प्रत्यक्ष न संभवती सिद्धांत तो कह दिया कि ये सब श्रुति बा हो जाएंगे आप लोग क्षणिक कहते हैं तो क्षणिक विज्ञान होने से वो आत्मा नहीं होगा क्यों जो क्षणिक होगा वो दूसरा क्षण का पदार्थों को नहीं जान पाएगा इसे नित्य कैसे सिद्ध होगा आप कह सकते हैं कि ज्ञान स्वरूप है आत्मा ठीक है किंतु वह तो क्षणिक हुआ वो नित्य कैसे सिद्ध होगा इसके लिए ये सिद्धांत करा कि प्रत्यक्ष से वर्तमान अवभाषकवाद यहा चार नंबर टिप्पणी प्रत्यक्ष से वर्तमान अवभाषकवादी भूत भावि अनुमानिक गम्यवाद भाव भूत और भावी भावी भविष्य अतीत और भविष्य पदार्थ अनुमान से ही ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा क्यों हेतु है देते हैं प्रत्यक्ष प्रति विषय से संप्रति असतो भूत भाविनोह प्रत्यक्ष असंभव प्रत्यक्ष होने के लिए विषय कारण है इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होगा और संप्रति असतो भूत भाविनोह अभी अतीत अथवा भविष्य ये पदार्थ अभी नहीं है नहीं होने से उसका प्रत्यक्ष असंभव नहीं हो पाएगा आत्मा नित्य आपका मत में सिद्ध नहीं हो पाएगा प्रत्यक्ष वर्तमान अभाषक आत्मा नित्य सिद्ध करने के लिए आत्मा दूसरे क्षण में भी है पूर्व में भी था बाद में भी रहेगा ये सब सिद्ध करना पड़ेगा और आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष और क्षण क्षणिक वो तो एक क्षण को ही विषय करेगा प्रत्यक्ष तो उसी क्षण को ही विषय करेगा क्षणतर विशिष्टे स्वात्मनी पूर्व क्षण में आत्मा था आगे क्षण में रहेगा उसमें क्षण्तर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्ष न संभवती वर्तमान क्षण में प्रत्यक्ष हो रहा है यह अतीत क्षण और भविष्य क्षण को विषय नहीं करेगा नहीं करने से आत्मा का नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा अतः स्वात्मनि स्वयं विज्ञान प्रत्यक्ष चेद वर्तमान क्षण मात्र तो सत्व सैत आत्मा स्वयं एवं विज्ञान है और प्रत्यक्ष भी है स्वयं स्वयं को जानता है ऐसा अगर कहेंगे वर्तमान क्षण मात्र सत्वम सियात आत्मा ज्ञान स्वरूप है स्वयं स्वयं को जान रहा है तो फिर आत्मा क्षणिक यही निश्चय होगा वर्तमान क्षण मात्रम सत्वम सियात यहाँ छह नंबर टिप्पणी है आज यहाँ रखेंगे ओ नो मित्र शुन शो ब इंद्रो बृहस्पति